भावार्थ हे वरुण देव दान देने वाली मेरी बुद्धि को तू स्त्रेष्ठ कर और मेरी क्रिया शीलता एवं चतुरता को भी बढ़ा हम अपनी उत्तम बुद्धि की मदद से सभी संकटों को पार कर जाएँ भावार्थ हे सत्य का पालन करने वाले अश्वदेवों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 भावार्थ अग्नि की किरणें रसों को ग्रहण करती हैं, धुंए से पहचानी जाती हैं और वायु से प्रेरित होती हैं, अंतरिक्ष में चलती हैं। अग्नि की ये किरणें समिधाओं को उसी प्रकार खा जाती हैं, जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को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 लकड़ियों में व्याप्त रहता है, परंतु उन्हीं लकड़ियों को वह अपना भोजन मानकर खाता भी है। बहुत प्रकार खाकर भी त्रिप्त नहीं होता। इसके विपरीत उन कास्तों को अपनी जीवाओं से चाटता हुआ पदित होता है, तथा पहले की अपेक्षा अधिक तरुण ही होता है। भावार्थ यह अग्नि बादल में रहता है, तथा तब उस पानी द्वारा वह वनस्पतियों में जाकर उनके भीतर प्रविष्ट हो जाता है तथा उनके गर्भ में जाकर निवास करता है फिर वही अग्नि अरणियों द्वारा अपने गर्भ से बाहर प्रकट किया जाता है तब वह प्रदिप्त होकर घी से भरी चम्मच का मुह चारता है अर्थात् प्रदिप्त अग्नि में चमचे से घी की आहुतियां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 भावार्थ समान शील स्वभाव वालों की आपस की संगत उत्तम होती है विद्वान की मूर्ख के साथ सत्पुरुष का दुष्ट के साथ कभी संगत नहीं बैठ सकती अपने समान शील स्वभाव वालों के साथ बैठकर ही मानो प्रकाश मान होता है उसी प्रकार एक अग्नि दूसरे अग्नि के साथ मिलकर और अधिक प्रकाशित होता है तब उसकी तत्स्थिल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 भावार्थ अग्रणी को चाहिए कि अपने राष्ट्र में प्रांतीयवाद, अथमा जातिवाद आदि वादों को न फलने दें।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 कदापि नष्ट नहीं होता, सदैव अक्षय बना रहता है। इसलिए लोग इससे ईश्वरीय मांगते हैं। चतुष्चतुरार्मशम सुप्तम भावार्थ हे मनुष्यों, समिधाओं से इस अग्नि को प्रदीप्त करके ग्रहत से जगाओ तथा अतिथि की भांति इसका आदर करो। हे अग्नि, तू भी हमारे द्वारा किए जाने वाले मनन करने योग इस तोत्र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 तू हिंसा करने वालों से हमारी रक्षा कर और देश करने वालों का नाश कर नेता को चाहिए कि वह बाहरी आक्रमणकारियों अत्याचारियों तथा हिंसकों से प्रजाओं की रक्षा करे और भीतरी शत्रुओं एवं देश द्रोहिनों से भी रक्षा करे देश में ज्ञान का प्रचार करे और विद्वान पुरुषों के वृद्ध करता रहे भावार्थ य तब तक बल खीड़ नहीं होता तथा अग्नि के समाप्त हो जाने के साथ ही बल भी समाप्त हो जाता है अग्नि के रहने पर यह शरीर तेजस्वी दिखाई देता है तथा उज्जल प्रकाश से युक्त होता है इसलिए साधक इसकी पूजा करते हैं तथा इसे उच्च पद पर प्रतिष्ठित करते हैं भावार्थ जो अपने घर में इस अग्नि की सेवा कर